श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग, निधवन की गंगा माता श्री रामकृष्ण देव को वहां पर रह जाने की इच्छा किंतु वृद्धा जननी की सेवा कौन करेगा यह सोचकर अंत में उनका कलकत्ता वापस आना गंगा माता की आयु उस समय लगभग साठ वर्ष की थी दीर्घ काल से ब्रजेश्वरी श्री राधिका तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम विह्वलता देखकर वहाँ के लोगों की यह धारणा हो चुकी थी कि श्री राधिका की प्रधान सहचरी ललिता किसी कारण व स्वयं शरीर धारण कर जीव को प्रेम शिक्षा प्रदान करने के निमित्त अवतीर्ण हुई हैं श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि गंगा माता ने उनको देखते ही यह अनुभव किया था कि श्री रामकृष्ण देव के शरीर में श्री राधिका की तरह महाभाव का विकास है एवं यह सोचकर कि स्वयं श्री राधिका ही आविर्भूत हुई है उन्होंने श्री राम कृष्ण देव को दुलारी कहकर संबोधन किया था दुलारी का इस प्रकार अनायास दर्शन प्राप्त कर गंगा माता ने अपने को धन्य माना एवं उन्होंने यह सोचा कि उनकी हार्दिक सेवा तथा प्रेम इतने दिनों के बाद सफल हुआ है श्री रामकृष्ण देव भी उनको प्राप्त कर चिर की भांति उन्हीं के आश्रय में सब बातों को भूलकर कुछ दिन वहाँ रहे थे सुना जाता है कि ये दोनों परस्पर के प्रेम में इतने मुग्ध हो चुके थे कि मथुर बाबू आदि को यह भय होने लगा था कि कहीं ऐसा न हो कि श्री कृष्ण देव उन लोगों के साथ पुनः दक्षिणेश्वर न लौटे परम अनुगत मथुर बाबू का हृदय उस चिंता से कितना व्याकुल हो गया था यह हम अच्छी तरह से अनुमान कर सकते हैं अस्तु श्री रामकृष्ण देव की मातृभक्ति की ही उस समय विजय हुई और उसी ने उनके व्रज में रहने के विचार को बदल दिया श्री रामकृष्ण देव इस संबंध में हमसे कहा करते थे व्रज में जाकर मैं सब कुछ भूल चुका था ऐसी इच्छा हुई थी कि वहाँ से नहीं लौटूंगा किंतु कुछ दिन बाद मुझे अपनी माँ का स्मरण हो आया और मैं सोचने लगा उन्हें कितना कष्ट होगा वृद्धावस्था में कौन उनकी देखभाल तथा सेवा करेगा यह विचार आते ही मेरे लिए वहां रहना संभव नहीं हो सका वास्तव में जितना ही चिंतन किया जाए उतनी ही इस अलौकिक पुरुष की सारी बातें तथा चेष्टाएं अद्भुत प्रतीत होती है तथा उनके भीतर आपात दृष्टि में परस्पर विरोधी गुणों के अपूर्व सम्मिलन को देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है देखो न जगदम्बा के पाद पद्मों में अपना शरीर मन आदि सब कुछ अर्पित कर देने के पश्चात भी श्री रामकृष्ण देव के लिए उनके श्रीचरणों में सत्य का समर्पण करना संभव नहीं हो सका संसार के सभी व्यक्तियों के साथ लौकिक संबंध को त्याग देने पर भी अपनी जननी के प्रति प्रेम तथा कर्तव्य को वे विस्मित न कर सके पत्नी के साथ कभी नाममात्र भी शारीरिक संबंध न रखते हुए गुरु भाव से उनके साथ सर्वदा सप्रेम संबंध बना रहा श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार अलौकिक चेष्टाओं के कितने ही दृष्टांत दिए जा सकते हैं पूर्व युगों के किस आचार्य या अवतार पुरुष के जीवन में इस प्रकार की विपरीत चेष्टाओं का एकत्र समावेश एवं सामंजस्य देखने को मिलता है यह कौन न कहेगा कि ऐसा और कभी कहीं भी देखने में नहीं आया चाहे ईश्वरावतार कहकर इन्हें माने या न माने किंतु यह कौन स्वीकार नहीं करेगा कि आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का दूसरा दृष्टांत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है श्री रामकृष्ण देव की वृद्ध माता जी अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण देव के समीप रही थी तथा श्री रामकृष्ण देव प्रतिदिन अपने हाथ से उनकी सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा कर अपने को कितार्थ मानते थे यह बात हमने अनेक बार श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी है साथ ही उनके आराध्य माता जी का जब देहांत हुआ उस समय शोक संतप्त हो श्री राम कृष्ण को इतना विवल होते तथा अजस्र अश्रुपात करते हुए देखा गया है कि वैसा कदाचित ही कोई करता हो योग वियोग में इस तरह विवल होने पर भी इस बात को एक क्षण के लिए भी वे भूले नहीं थे कि वे सन्यासी हैं सन्यासी होने के कारण जननी के अंतिम क्रियाकर्म तथा श्राद्ध आदि करने का उन्हें अधिकार नहीं है यह जानकर उन्होंने अपने भतीजे रामलाल के द्वारा उन कार्यों का संपादन कराया था एवं स्वयं एकांत में बैठकर अपनी माताजी के लिए रुदन कर यथासंभव उन्होंने मातृऋण का परिशोधन किया था इस संबंध में कितने ही दिन उन्होंने हमसे कहा था अरे संसार में पिता माता परम गुरु हैं जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक यथाशक्ति उनकी सेवा करनी चाहिए उनके देहांत होने पर यथासाद्य श्राद्ध आदि करना चाहिए जो गरीब हैं जिनके कुछ भी नहीं है श्राद्ध करने की जितनी सामर्थ्य नहीं है उन्हें भी वन में जाकर उनका स्मरण कर रोना चाहिए तब कहीं उनका ऋण चुकता है एकमात्र ईश्वर के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है इसमें कोई दोष नहीं होता जैसे प्रहलाद ने पिता के कहने पर भी कृष्ण नाम लेना नहीं छोड़ा था यहाँ तक कि माता के मना करने पर भी ध्रुव तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे इससे उन लोगों का कोई दोष नहीं हुआ इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की मातृभक्ति के द्वारा भी गुरु भाव के अद्भुत विकास तथा लोक शिक्षा को देखकर हम कितार्थ हुए हैं